महाभारत द्रोण पर्व अष्टत्रिंशोध्याय अभिमन्युओं के द्वारा शल्य के भाई का वध तथा द्रोणाचार्य की रथ सेना का पलायन तथा प्रमथमानं संख्ये धृतराष्ट्र ने पूछा संजय अर्जुन कुमार मनु जब इस प्रकार अपने बाणों द्वारा बड़े बड़े धनुरो को मथ रहा था उस समय मेरे पक्ष के किन योद्वाओं ने उसे युद्ध में रोका था संजय, सुन राजन कुमार तो रथाने कंभार द्वाजे संजय ने कहा राजन रण क्षेत्र में कुमार मनु की विशाल रण क्रीड़ा का वर्णन सुनिए वह द्रोणाचार्य द्वारा सुरक्षित रथियों की सेना को विदर्ण करना चाहता था मंद्रे संभद्र सुवरज क्रुद्ध कि सुमद्रा कुमार ने रणभूमि में अपने शीघ्रगामी बाणों द्वारा घायल करके महाराज शल्य को धराशाई कर दिया यह देखकर उनका छोटा भाई कुपित हो बाणों की वर्षा करता हुआ अम्बन्यु पर चढ़ आया उदक्रोषण उसने दस, तेश्ट दस बाणों द्वारा घोड़े और सारथी सहित अभिमन्यु को छत विक्षत करके बड़े जोर से गर्जना की और कहा अरे खड़ा रह खड़ा रह तस्जुने शिरोग्रीव पाणीपादम धनुर्षया छत्र ध्वज दियंतार त्रिवेणुम तलमे चक्रम युगम चतुरी झनुकर्षं चाहक पता चक्रगोपताोपक लघुहस्त प्रतिदेत च कशन सप पात क्षत छेण प्रवृद्धा भरण वायु जसा। तब हाँ चलाने वाले अर्जुन कुमार ने अपने द्वारा के के भाई मस्तक ग्रिवा हाथ धनुष अश्व छत्र ध्वज सारथी त्रिवेणु पहिए जुआ तर्कस अनुकर्ष पताका चक्र रक्षक तथा अन्य समस्त उपकरणों को काट डाला उस समय कोई भी उसे देख न सका जैसे वायु के वेग से कोई महान पर्वत टूट कर गिर पड़े उसी प्रकार अमित तेजस्वी अभिमन्यु का मारा हुआ वह स्थल्यज का भाई छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा उसके वस्त्र और आभूषणों के टुकड़े टुकड़े हो गए थे अनुास्त प्राद्रम सर्वतो दिश आर्जुने कर्म तदृष्टवा संप्रणेदू सर्वभूतानि नर्वूता भारत उसके सेवक भयभीत होकर संपूर्ण दिशाओं में भाग गए भारत अर्जुन कुमार के उस अद्भुत पराक्रम को देखकर समस्त प्राणी साधुआ देते हुए सब और हर्ष ध्वनि करने लगे शल्य यथा रुग्णे बहुश सैनिका कुलाधिवासना मावय तो अभ्यधावंत संक्रुद्धा विविधा सल के भाई के मारे जाने पर उसके बहुत से सैनिक अपने कुल और निवास स्थान के नाम सुनाते हुए कुपित हो हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए अर्जुन कुमार मन्नू ओर दौड़े रथ गजान्य पदभिश्चान्य बलोत् बाण शब्द महता रथनेगत मोक्ष से जीविता दि कितने ही वीर रथ घोड़े और हाथी पर सवार होकर आए दूसरे बहुत से प्रचंड बलशाली योद्धा पैदल ही दौड़ पड़े बाणों की सनसनाहट रथ के पहियों की जोर जोर से होने वाली घरघराहट होंकार कोलाहल नलकार सिंहनाद, गर्जना धनुष की टंकार तथा हस्तत्राण के चटके शब्द के साथ गर्जन तर्जन करते हुए अन्य अन्य बहुत से योद्धा अर्जुन कुमार अभिमन्यु पर यह कहते हुए टूट पड़े अब तू हमारे हाथ से जीवित नहीं छूट सकता तुझे जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा तम तम उनको ऐसा कहते जोर-जोर से हंसने लगा और जिस, जिस ने उस पर पहले प्रहार किया उस उसको उसने भी अपने पंख युक्त बाणो द्वारा घायल कर दिया संधर्षे विचित्राणी लघु अर्जुन शूरो मृदु पुरव अयु्यत सूर्यर अर्जुन कुमार ने सम्रांगण में अपने विचित्र एवं शीघ्रगामी अस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए पहले मृदु भाव से ही युद्ध किया वासुदेवा कृष्णाभ्याम अविशेष भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन से अभिमन्यु ने जो जो अस्त्र प्राप्त किए थे उनका उन्ही दोनों की भांति युद्ध स्थल में प्रदर्शन नहीं लगा। पुनः अदृश्यतः भारी भार और भय उससे दूर हो गया था वह बारम्बार बाणों का संधान करता और छोड़ता हुआ एक सा दिखाई देता था मंडल में जैसे में जैसे अत्यंत प्रकाशित होने वाले सूर्य देव का मंडल दृष्ट होता है उसी प्रकार अभिमन्यु का मंडलाकार धनुष ही संपूर्ण दिशाओं में उद्भाषित होता दिखाई देता था जा शब्द शुश्र वेत शब्द से महाशनि मुचप काल ए उसके धनुष की प्रत्यंचा और हथेली का शब्द वर्षाकाल में महान बद्र गिराने वाले मेघ की गर्जना के समान भयंकर सुनाई पड़ता था ह्रीमान मषि सौभद्रो मान कृतप्रिय दर्शन समय अमरसी दूसरों को मान देने वाला वाला और देखने में प्रिय लगने सुभद्रा कुमार भीरों का सम्मान करने की द्वारा युद्ध करता रहा। महाराज समय वर्षा भ्य तो भगवान शरदी वह दिवा कर महाराज जैसे वर्षा काल बीतने पर काल में भगवान सूर्य प्रचंड हो उठते हैं उसी प्रकार अभमु पहले मृदु होकर अंत में शत्रुओं के लिए अति उग्र हो उठा शरान सुबाहुन जैसे सूर्य अपने शहस्त्र किरणों को सब ओर बिखे देते हैं उसी प्रकार क्रोध में भरा हुआ अभिमनु शांत पर चढ़ा तेज किए हुए सुवर्ण में पंख से युक्त सैकड़ों विचित्र एवं बहुसंख्यक बाणों की वर्षा करने लगा छुरा प्रयत्सदा स महायसा अर्धचंद्र र्धचंद्रभिचंद्राभल जलिक अवाकद्रथानीक्वाज से पश्यत तत सैन्यमदुखम सरपीडित उस महायशस्वी वेर द्रोणाचार्य के देखते देखते उनकी रथ सेना पर छुर प्र वत्सद विपाठ नाराज अर्धचंद्रकार बाण्भ एवं अंजलिक आदि की वर्षा आरंभ कर दी इससे उन बाणों द्वारा पीड़ित ही व सेना युद्ध से विमुख होकर भाग चली इस श्री महाभारत द्रोण परवड़ी अभिमन्युवधरवड़ी अभिमन्यु पराक्रमी अष्टात्रिशोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्युवध पर्व में अभिमन्यु पराक्रम विषयक अड़तीसवां अध्याय पूरा हुआ